महाभारत सभा पर्व एक चारिशोध्याय शुषपाल द्वारा भीष्म की निंदा शिषपालच विभीषिका भिर्बिभिषयन सर्वपाथिवान् न्यपत्र पथे कस्मा वृद्ध सनकुलंसन शुषपाल बोला कुल को कलंकित करने वाले भीष्म तुम अनेक प्रकार की विभिषिकाओं द्वारा इन सब राजाओं को डराने की चेष्टा कर रहे हो बड़े बूढ़े होकर भी तुम्हें अपने इस पर लज्जा क्यों नहीं आती? युक्त में तृतीया धर्मेता तुम तीसरी प्रकृति में स्थित अर्थात नपुंसक हो अतः तुम्हारे लिए इस प्रकार धर्म बातें कहना उचित ही है फिर भी यह आश्चर्य है कि तुम समूचे के श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हो ना विनौर संबद्धा यथाधो मंध मत तथा भूता शिखरभ्याम भीष्म जैसे एक नाव दूसरी नाव में बांध दी जाए एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चले वही दशा इस सब कौरवों की है जिन्हें तुम जैसा अगवा मिला है पूतनाघातर्वाणि कर्मांजस् विशेषतः कया की भूज प्रव्यथित मनः तुमने श्री कृष्ण के पूतना बध आदि कर्मों का जो विशेष रूप से वर्णन किया है उससे हमारे मन को पुनः बहुत बड़ी चोट पहुंची है अवलिप्त मूर्ख सेशव स्त्रो तुम इतः कथम भी तुम्हें अपने ज्ञानीपन का बड़ा घमंड है परंतु तुम हो वास्तव में बड़े मूर्ख ओह इस केशव के स्तुति करने की इच्छा होते ही तुम्हारी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते यत्र युस्सा प्रयोक्तव्याल तरह तमिम ज्ञात वृद्ध सन गोपम संस्तो मेक्ष भी जिसके प्रति मूर्ख से मूर्ख मनुष्यों को भी घृणा करनी चाहिए उसे ग्वालियर की तुम ज्ञान वृद्ध होकर भी स्तुति करना चाहते हो यह आश्चर्य है यदन नौ बाल्य शकुन चित्रम युद्ध भीष्मुद्ध विशारद भीष्मदि इसने बचपन में एक पक्षी अर्थात बकासुर का अथवा जो युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ थे उन अश्व अर्थात केशी और विषभ, अरिष्टासुर नामक पशुओं को मार डाला तो इसमें क्या आश्चर्य की बात हो गई चेतना रहित काजन निपाति पादेन शकटम भीष्मत अद्भुत छकड़ा क्या है चेतना शून्य लकड़ियों का ढेर ही तो यदि इसने पैर से उसको उलट ही दिया तो कौन अनोखी करामात कर डाली अर्क प्रमाण ताग पाति नैन तत्र को विस्म कृत आक के पौधे के बराबर दो अर्जुन वृक्षों को यदि कृष्ण ने गिरा दिया अथवा एक नाग को ही मार गिराया तो कौन बड़े आश्चर्य का काम कर डाला वल्मीक मात्र वर्मी कमात्रह तदा गोवर्धन ओ भीस्म नीस्म को गोवर्धन पर्वत को सात दिन तक अपने हाथ पर उठाए रखा तो इसमें भी कुछ कोई आश्चर्य की बात नहीं जान पड़ती क्योंकि गोवर्धन तो दीमकों की खोदी हुई मिट्टी का ढेर मात्र है कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के शिखर पर खेलते हुए अकेले ही बहुत सा अन्न खा लिया यह बात भी तुम्हारे मुंह से सुनकर दूसरे लोगों को ही आश्चर्य हुआ होगा मुझे नहीं ये न धर्मज्ञ भुक्तम बली यश स चाने नतः कंस इतना महाद्भुतम धर्मज्ञ भीष्म जिस महाबली कंस का अन्न खाकर यह पला था उसी को इसने मार डाला यह भी इसके लिए कोई बड़ी अद्भुत बात नहीं है न ते श्रुतिम भीस्म नूनम कथयताम सता यदक्षे ताम धर्मद्ञ वाक्यम गुरकुलाधम कुरकुलाधम भीस्म तुम धर्म को बिल्कुल नहीं जानते मैं तुमसे धर्म की जो बात कहूंगा वह तुमने संत महात्माओं के मुख से भी नहीं सुनी होगी स्त्री यस्य चाणी चात प्रतिश्रय स्त्री पर गौ पर ब्राह्मणों पर तथा जिसका अन्न खाए अथवा जिसके यहाँ अपने को आश्रय मिला हो उन पर भी हत्या हथिया चलाये सतोनुसा सन्ती सज्जन धर्म सदा सदा भी तत्सवृश्य में जगत में साधु धर्मात्मा पुरुष सज्जनों को सदा इसी धर्म का उपदेश देते रहते हैं किंतु तुम्हारे निकट यह सब धर्म मिथ्या दिखाई देता है ज्ञान वृद्धम च वृद्धम चूयान सम के समम अजानत इवाख्या कौरवाधम कौरवाधम तुम मेरे सामने इस कृष्ण की स्तुति करते हुए इसे ज्ञान और वयोवृद्ध बता रहे हो मानो मैं इसके विषय में कुछ जानता ही ना हो गोघ्न स्त्री यदि पूजते एवं भूत भीषम कथम संहती भीष्म यदि तुम्हारे कहने से गोघाती और स्त्रीहंता होते हुए भी इस कृष्ण की पूजा हो रही है तो तुम्हारी धर्मज्ञता की हद हो गई तुम्हें बताओ जो इन दोनों ही प्रकार की हत्याओं का अपराधी है वह स्तुति का अधिकारी कैसे हो सकता है असो असौमतिमता श्रेष्ठो येष जगत प्रभु संभावते चाप्यम तद्वाक जनाधर एवेत मितम तथम ध्रुवम तुम कहते हो ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं ये ही सम्पूर्ण जगत के ईश्वर हैं और तुम्हारे ही कहने से यह कृष्ण अपने को ऐसा ही समझने भी लगा है वह इन सभी बातों को जो कि त्यों ठीक मानता है परंतु मेरी दृष्टि में कृष्ण के संबंध में तुम्हारे द्वारा जो कुछ कहा गया है वह सब निश्चय ही झूठा है ना बहुचे प्रकृति भूताली भूलिंग शुनिर्यथाम कोई भी गीत गाने वाले को कुछ सुखा नहीं सकता चाहे वह कितनी ही बार क्यों न गाता हो भूलिंग पक्षी की भांति सब प्राणी अपने प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं नून प्रकृतिषा तेज घाद्र संशय अति पापीय पांडवा नाम्य ते निश्चय ही तुम्हारी यह प्रकृति बड़ी अधम है इसमें संशय नहीं है अत एव इन पांडवों की प्रकृति भी तुम्हारे ही समान अत्यंत पापमय होती जा रही है यम कृष्ण तम च यदर्शक धर्म वा तम अधर्म जता अथवा क्यों न हो जिनका परम पूजनीय कृष्ण है और सतपुरुषों के मार्ग से गिरा हुआ तुम जैसा धर्म ज्ञान शून्य धर्मात्मा जिनका मार्गदर्शक है को ही धर्मण आत्मा जानन ज्ञान विदांबर कुथावया धर्मम अवेक्षता भीष्म कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने को ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा जानते हुए भी ऐसे नीच कर्म करेगा जो धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी तुम्हारे द्वारा किए गए हैं चेतत्व धर्मम विचाना से यदि प्राज्ञा मत अन्य कामा ही धर्मा कन्या का प्राग मिला अम्बा ते कथम सापहृता यदि तुम धर्म को जानते हो यदि तुम्हारी बुद्धि उत्तम ज्ञान और विवेक से संपन्न है तो तुम्हारा भला हो बताओ काशीराज की जो धर्मज्ञ कन्या अम्बा दूसरे पुरुष में अनुरक्त थी उसका अपने को पंडित मानने वाले तुमने क्यों अपहरण किया ताम भिस्म नै भ्राता सता मार्ग मनुष्ठि भीष्म तुम्हारे द्वारा अपहरण की गई उस काशीराज की कन्या को तुम्हारे भाई विचित्र वीर ने अपनाने की इच्छा नहीं की क्योंकि वे सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले थे दारी और चरित पथे उन्हीं के दोनों विधवा पत्नियों के गर्भ से तुम जैसे पंडित माने के देखते देखते दूसरे पुरुष द्वारा संतानित उत्पन्न की गई फिर भी तुम अपने को साधु पुरुषों के मार्ग पर स्थिर मानते हो को ही धर्मो ब्रह्मचर्योहाय द्वा। भी तुम्हारा धर्म क्या है तुम्हारे यह ब्रह्मचर्य भी व्यर्थ का ढकोसला मात्र है जिसे तुमने मोहवश अथवा नपुंसकता के कारण धारण कर रखा है इसमें संशय नहीं न तो हम तो धर्मज्ञ पश्याम योपचयम क्वचे नहिते ते सेता वृद्धा ये धर्मम अब्रवीही धर्मज्ञ भी मैं तुम्हारी कहीं कोई उन्नति भी तो नहीं देख रहा हूँ मेरा तो विश्वास है तुमने ज्ञानविद्ध पुरुषों का कभी संग नहीं किया है तभी तो तुम ऐसे धर्म का उपदेश करते हो इष्टम दत्तम अध बहु दक्षिणा सर्वे तत्त्यस्य कलांतिषोडशी यज्ञ यज्ञदान स्वाध्याय तथा बहुत वाले बड़े बड़े यज्ञ ये सब संतान की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते व्रतोपवासै बहुभत भीषमत सर्व भवति मोघमती निश्चया अनेक व्रतों और उपवासों द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है वह सब संतान हीन पुरुष के लिए निश्चय ही व्यत हो जाता है सोनपत्यस्य वृद्ध मिथ्या धर्मानुसार हंसवत्व अभी हम। तुम वृद्ध और मिथ्या धर्म का अनुसरण करने वाले हो अतः इस समय हंस की भांति तुम ही अपने जाति भाइयों के हाथ से ही मारे जाओगे एवं ही कथियन विद भीम यदम सम्यक बक्षा तब श्रृणवत पहले के विवेकी मनुष्य एक प्राचीन वृत्तांत सुनाया करते हैं वही मैं ज्यों का त्यों तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ सुनो वृद्ध किल समुद्रां कशिद्वसोत्तपुरा धर्म धर्मवाग पक्षिण सोनुषासी चर्म चलतमा धर्ममें तस् वच पक्षिशुश्रभुर्भिस्म सततम सत्यवादी न पूर्व काल की बात है समुद्र के निकट कोई बूढ़ा हंस रहता था वह धर्म की बातें करता परंतु उसका आचरण ठीक उसके विपरीत होता था वह पक्षियों को सदा यह उपदेश किया करता कि धर्म करो अधर्म से दूर रहो सदा सत्य बोलने वाले उस हंस के मुख से दूसरे दूसरे पक्षी यही उपदेश सुना करते थे अथास्य अथा ऐसा सुनने में आया है कि वे समुद्र के जल में विचरने वाले पक्षी धर्म समझकर उसके लिए भोजन जुटा दिया करते थे ते सामभ्यास निक्षिप्याश समुद्राम भस्य चरंतो भी पक्षिण देशान सर्वेशा भक्ष भी हंस पर विश्वास हो जाने के कारण वे सभी पक्षी अपने अंडे उसके पास ही रखकर समुद्र के जल में गोते लगाते और विचरते थे परंतु वह पापी हंस उन सब के अंडे खा जाता था सहंस अप्रमत्त स्वर्मणी तथा पक्षीसु तेसु ते स्वर असंगत महाप्राज स कदाचि दर्श वे विचारे पक्षी असावधान थे और वह अपना काम बनाने के लिए सदा चौकन्दा रहता था तदनंतर जब वे अंडे नष्ट होने लगे तब एक बुद्धिमान पक्षी को हस, हंस पर कुछ संदेह हुआ और एक दिन उसने उसकी सारी करतूत देख भी ली तथा आमा सदृष्ट हंस से कल विषम तरम दुखार्थ स पक्षी सर्व पक्षिणाम हंस का यह पाप पुण्य कृत्य देखकर वह पक्षी दुख से अत्यंत आतुर हो उठा और उसने अन्य सब पक्षियों से सारा हाल कह सुनाया तथा प्रत्यक्ष तो दृष्ट पक्ष नीपगाजघ्नों तदा सम मिथ्या वृत्तम्व भीष्म तब उन पक्षियों ने निकट जाकर सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया और धर्मात्मा का मिथ्या ढोंग बनाए हुए उस हंस को मार डाला ते ताम हंस सधर्माणमीपे समीअ अमीपे वसुधाधिपाय निहनुर्भीष्मक्रुद्धा पक्ष न गाथाम अप्यत्र अप्य गाये पुराण विदोजनास्मयां तम ताम सम्यकथे सामी भारत तुम भी उस हंस के ही समान हो अतः ये सब नरेश अत्यंत कुपित होकर आज तुम्हें उसी तरह मार डालेंगे जैसे उन पक्षियों ने हंस की हत्या कर डाली थी भीष्म इस विषय में पुराण वेदना विद्वान एक गाथा गाया करते हैं भरत कुलभूषण मैं उसे भी तुमको भली भांति सुनाई देता हूँ अंतरात्मते रोशी पत्र था शुचे अंड भक्षण कर्मे अतीयते हंस तुम्हारी अंतरात्मा राग आदि दोषों से दूषित है तुम्हारा यह अंड रूप अपवित्र कर्म तुम्हारी इस धर्मोपदेशमयी वाणी के सर्वथा विरुद्ध है श्री महाभारत सभा पर्वडी शिषपाल वध पर्वड़ी शिष्पाल वाक्य एक चुपशोध्या इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिष्पाल वध पर्व में शिष्पाल शिषपाल वाक्य विषयक इकतालीसवां अध्याय पूरा हुआ